श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 117 जुलाई 1885 नरेंद्र आदि भक्तों के साथ कीर्तनानंद में दिन के एक बजे का समय है भोजन करके श्री रामकृष्ण फिर बैठक खाने में आकर भक्तों के बीच में बैठे एक भक्त पूर्ण को बुला लाए हैं श्री राम कृष्ण बड़े आनंद में आकर कहने लगे यह देखो पूर्ण आ गया नरेंद नरेंद्र छोटे नरेंद्र नारायण हरिपद और दूसरे भक्त श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए उनसे वार्तालाप कर रहे हैं छोटे नरेंद्र अच्छा हम लोगों में स्वाधीन इच्छा है या नहीं श्री रामकृष्ण मैं क्या हूँ कौन हूँ पहले इसे खोज तो लो मैं कि खोज करते ही करते वे निकल पड़ेंगे मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री चीन का बना हुआ कलवाला पुतला चिट्ठी लेकर दुकान चला जाता है तुमने सुना है ईश्वर ही करता है अपने को अकर्ता समझकर कर्ता की तरह काम करते रहो जब तक उपाधियाँ हैं तभी तक अज्ञान है मैं पंडित हूँ मैं ज्ञानी हूँ मैं धनी हूँ मैं मानी हूँ मैं करता हूँ पिता हूँ गुरु हूँ यह बस अज्ञान से होता है मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो यह ज्ञान है उस समय सब उपाधियाँ दूर हो जाती हैं काठ के जल जाने पर फिर शब्द नहीं होता न ताप रहता है सब ठंडा हो जाता है शांति ही शांति ही शांति ही नरेंद्र से कुछ गाओ नरेंद्र घर जाऊंगा कई काम है श्री राम कृष्ण हाँ भाई हम लोगों की बात तुम क्यों सुनने लगे जिसके पास पूंजी है उसी के पीछे लोग लगे रहते हैं और जिनके एक धोती भी साबित नहीं है उसकी बात भला कौन सुनता है सब हंसते हैं तुम गुहों के बगीचे तो जा सकते हो जब कभी मैं पूछता हूँ नरेंद्र कहाँ है तो सुनता हूँ गुहों के बगीचे में यह बात मैं न कहता तूने ही तो निकाली नरेंद्र कुछ देर चुप रहे फिर कहा बाजा नहीं है कैसे गाऊँ श्री राम हमारी जैसी हालत इसी में रहकर कर गा सको तो गाओ इस पर बलराम का बंदोबस्त बलराम कहता है आप नाव पर ही कलकत्ता आया कीजिए अगर कभी न बने तभी गाड़ी से आया कीजिए सब हंसते हैं देखते हो आज उसने खिलाया है इसीलिए आज तीसरे पहर भर हम सबों को कसकर नचाएगा हाश्य यहाँ से एक दिन उसने गाड़ी की बारह आने में मैंने पूछा क्या 12 आने में दक्षिणेश्वर तक गाड़ी जाएगी उसने कहा हाँ ऐसा होता है रास्ते में जाते जाते गाड़ी का कुछ हिस्सा ही अलग हो गया उच्च घोड़ा भी बीच बीच में पैर अड़ाता था किसी तरह चलना ही नहीं था न था गाड़ीवान जब कसकर कर चाबुक मारता था तब घोड़े के पैर उठते थे इधर राम खोल बजाएगा और हम लोग नाचेंगे राम को ताल का भी ज्ञान नहीं है सब हंसे बलराम का यह भाव है आप लोग गाइए बजाइए नाचिए और मौज कीजिए सब हंसते हैं घर से भोजन कर क्रमशः भक्तगण आते जा रहे हैं महेंद्र मुखर्जी को दूर से प्रणाम करते हुए देख कर श्री राम कृष्ण उन्हें प्रणाम कर रहे हैं फिर सलाम किया पास के एक नवयुवक भक्त से कह रहे हैं उसे बताओ कि इन्होंने सलाम किया वह अलकाट अलकाट थियोसाफी के एक महात्मा ही रटता है गृह भक्तों में से अनेकों ने अपने घर की स्त्रियों को भी साथ लाया है वे श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी और रथ के सामने श्री कृष्ण का कीर्तनानंद देखेंगी राम और गिरीश आदि भक्त भी आ गए हैं नवयुवक भक्त भी बहुत से आ गए हैं नरेंद्र गाने लगे वह प्रेम का संचार और कितने दिनों में होगा बलराम ने आज कीर्तन का बंदोबस्त किया है वैष्णवचरण और बनवारी का कीर्तन है वैष्णव चरण ने गाया अय मेरी रसने सदा दुर्गा नाम का जप कर गाने का कुछ अंश सुनते ही श्री राम कृष्ण समाधिमग्न हो गए खड़े होकर समाधिस्थ हुए थे छोटे नरेंद्र पकड़े हुए हैं मुख पर हास्य की रेखा प्रकट हो गई कमरे भर के भक्त आश्चर्यचकित को देख रहे हैं स्त्रियॉँ चिक के भीतर से श्री राम कृष्ण की यह अवस्था देख रही हैं। नाम जपते जपते बड़ी देर के बाद समाधि छोटी श्री राम कृष्ण के आसन ग्रहण करने पर वैष्णव चरण ने फिर गाया अय वीणे तू हरि नाम कर अब एक दूसरे कीर्तन्य बनवारी रूप गा रहे हैं परंतु वे गाते ही गाते आहा हा आहा हा कहकर भूमिष्ठ होकर प्रणाम करने लगते हैं इससे कोई श्रोता हंसते हैं किसी को विरक्ति होती है पिछला प्रहर को आया इस समय बरामदे में श्री जगन्नाथ देव का वही छोटा रथ ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित करके लाया गया है। श्री जगन्नाथ सुभद्रा तथा बलराम चंदन चर्चित तथा वसनभूषण और पुष्प मालाओं से सुशोभित है श्री रामकृष्ण बनवारी का कीर्तन छोड़कर बरामदे में रथ के सामने चले गए साथ, साथ भक्त गण भी गए श्री रामकृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ जरा खींचा फिर रथ के सामने भक्तों के साथ नृत्य और कीर्तन करने लगे छोटे बरामदे में रथ चलने के साथ ही कीर्तन और नृत्य हो रहा है उच्च संकीर्तन और खोल का शब्द सुनकर बहुत से बाहर के लोग वहां आ गए श्री रामकृष्ण भगवत प्रेम में मतवाले हो रहे हैं भक्तगण प्रेमोन्मत्त हो सांस साँस नाच रहे हैं